श्री कृष्ण लीला प्रसंग भूमिका ईश्वर कृपा से भगवान श्री कृष्ण देव के बाल्यजीवन तथा उनके आविर्भाव के प्रयोजन का विस्तृत वर्णन प्रकाशित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है विभिन्न व्यक्तियों से असंबद्ध रूप में श्री कृष्ण देव की बाल्यकालीन घटनाओं को सुनकर सदन रूप जो चित्र हमारे मस्तिष्क पर अंकित हुए हैं उनसे पाठकों को परिचित कराने का यहाँ प्रयास किया गया है श्री रामकृष्ण देव के भांजे श्री हृदय मुखोपाध्याय तथा भतीजे श्री रामलाल चट्टोपाध्याय प्रभृति प्रमुख महानुभावों ने इन घटनाओं के काल निर्धारण में यद्यपि हमारी बहुत कुछ सहायता की है फिर भी कहीं कहीं व्यतिक्रम होने की संभावना रह गई है इसका कारण यह है कि इन सज्जनों से हमें श्री रामकृष्ण देव के पिता तथा अग्रज आदि की जन्म पत्रिकाएँ प्राप्त नहीं हो सकी श्री रामकृष्ण देव के जन्म के समय उनके पिता की आयु एकसठ बासठ वर्ष की थी श्री रामकृष्ण देव के अग्रज श्री राम जी उनसे इकतीस बत्तीस वर्ष बड़े थे इतना ही कहकर उन्होंने समय का निर्देश किया है अस्तु श्री रामकृष्ण देव के जन्म वर्ष तथा तिथि में जो इस ग्रंथ में लिपिबद्ध है किसी प्रकार के व्यतिक्रम की संभावना नहीं है यह बात प्रस्तुत ग्रंथ के पंचम अध्याय महापुरुष का जन्म वृत्तांत से स्पष्ट हो जाएगी श्री रामकृष्ण देव की निजी उक्ति से ही उनका निरूपण किया गया है तदर्थ हम सब उनके विशेष कृतज्ञ हैं इस ग्रंथ में वर्णित बहुत सी घटनाओं को उनसे ही हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वास्तव में श्री राम देव की जीवन लीलाओं को प्रारंभ में लिपिबद्ध करते समय हमें यह आशा नहीं थी कि उनके बाल्य एवं कालीन घटनाओं का हम इस प्रकार विशद तथा क्रमबद्ध दर्शन करा सकेंगे जो मूकम को वाग्मी तथा पंग को विशाल गिरिलंघन शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, केवल उन्हीं की कृपा से यह संभव हुआ है यह हृदयंगम कर हमें उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं अंत में निवेदन है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात साधक भाव एवं गुरु भाव पूर्वाध एवं उत्तरार्ध नामक ग्रंथों को पढ़ने से पाठक को श्री रामकृष्ण देव के जन्मकाल से सन 1881 सौ ईस्वी बंगला सन बारह तक उनके जीवन इतिहास का पूर्ण धारावाहिक परिचय प्राप्त हो सकेगा विनीत स्वामी सारदा शारदानंद ग्रंथकार